शिवानंद स्मृति संग्रह श्रीमद स्वामी शिवानंद जी महाराज का अनुध्यान स्वामी संतोषानंद उन्नीस सौ तेईस ईस्वी की बासंती पूजा भुवनेश्वर के मठ में होगी चैत्र शुक्ला सप्तमी अष्टमी नौमी की दुर्गा पूजा पूजनी भवानी महाराज स्वामी वरदानंद ने एक दिन आकर अनुरोध किया कि तुम्हें बासंती पूजा करने के लिए भुवनेश्वर जाना होगा इसी साल श्री श्री ठाकुर की चिठी पूजा के समय मैंने सन्यास दीक्षा मांगी थी किंतु कोई फल न हुआ परमाराध्या महापुरुष महाराज ने मुझसे कहा था यह तुम्हारी बड़प्पन की आकांक्षा है बात एकदम ठीक थी किंतु उस समय समझ में कैसे आए कुछ भी हो मेरे अहंकार में बड़ी चोट लगी थी तिथि पूजा के बाद बहुत दिन बीत जाने पर भी मेरा वह घाव नहीं सूखा था इस कारण जब भवानी महाराज ने आकर बासंती पूजा करने के लिए भुवनेश्वर जाने का मुझसे अनुरोध किया तो मैंने क्रोध से ही उसकी उपेक्षा की भवानी महाराज ने अनेक प्रकार से समझाया किंतु फल कुछ न हुआ मैंने उनकी एक न मानी वे लौट गए दो एक दिन के भीतर ही खबर आई कि पूज्य पर महापुरुष महाराज ने मुझे बुलाया है मठ में जाकर प्रणाम करते ही महापुरुष जी हँसते हुए बोल उठे अरे क्या भरत हमारे ऊपर क्रोध कर बैठा है भरत हमारा लड़का है हमारा चेला है हम ही लोग उसके आदमी हैं हम जो कहेंगे वह वही करेगा हमारी बात नहीं सुनेगा तो किसकी बात सुनेगा हम लोग जो कहेंगे वह वही करेगा इसी तरह की अनेक बातें कही ऐसी मीठी बातें तो मैंने कहीं कभी नहीं सुनी थी मानो मधु का वर्षण हो रहा है सारा क्रोध कहाँ चला गया मानो उन्होंने हमारे अंतर की धूल मिट्टी को धोकर साफ़ कर दिया है क्या कहूं सोचकर निश्चय नहीं कर सका धीरे धीरे मैंने कहा महाराज सुना है कि उस समय जयराम बाटी में माँ के मंदिर की प्रतिष्ठा होगी वहाँ जाने की इच्छा हो रही है फिर राजा महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित भुवनेश्वर मठ में बासंती पूजा होगी वहाँ भी जाने की इच्छा होती है मैं द्विधा में पड़ गया हूँ मैं क्या करूँ आप ही बता दीजिए प्रसन्न चित्त ने कहा शरत महाराज ने मुझसे कहा है माँ की मंदिर प्रतिष्ठा का दिन आगे बढ़ा देंगे यदि वैसा ना हुआ तो तुम जयराम बाटी जाओगे नहीं तो हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे भुवनेश्वर जाना पड़ेगा मैं उनका आदेश आनंद से ग्रहण कर लौट आया बसंती पूजा के उपलक्ष में महापुरुष जी के साथ एक ही ट्रेन में गए इसी ट्रेन में और भी अनेक साधु ब्रह्मचारी गए थे उनमें पूजनी स्वामी शंकरानंद और अंबिकानंद जी भी थे मठ पहुंचते ही मृंड में दुर्गा मूर्ति देखने पहुंचा स्थानीय कारीगर के द्वारा निर्मित मूर्ति मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी पूजनी स्वामी अंबिका नंद आदि भी उसे पसंद नहीं कर सके किंतु नाना कला विद्या विशारद स्वामी अंबिका नंद उस मूर्ति को सुधारने में लग गए हमारे जाने के पहले पूजा का प्रबंध आंगन में हुआ था हमारे जाने के बाद सब लोगों ने परामर्श कर निश्चय किया कि मठ भवन के बीच वाले लंबे चौड़े हाल में पूजा होगी इस कारण बहुत सावधानी से मूर्ति को लाकर हाथ हाल कक्ष में स्थापित किया गया उस मूर्ति को देखकर मैं अबाक रह गया अंबिका अंबिकानंद महाराज के सुदक्ष हस्त के स्पर्श से कैसा अद्भुत परिवर्तन हुआ यथार्थ में ही अब वह मूर्ति बहुत ही सुंदर हो गई पूजा निर्विघ्न संपन्न हो गई अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद की भी व्यवस्था हुई थी पूजा काल में एक दिन वहाँ के एक पंडित ने आकर स्वरचित एक संस्कृत श्लोक महापुरुष के हाथ में दिया स्वामी तो प्रशांतानंद जी ने उसे श्लोक को पढ़कर बताया कि पंडित जी की प्रार्थना है कि उन्हें एक पट वस्त्र दिया जाए पूजि महापुरुष ने पंडित जी की प्रार्थना को उसी समय पूर्ण कर दिया एकादशी के रात को उनके पास कुछ भक्त बैठे थे मैं भी वहाँ था उनमें से एक ने मेरी ओर इशारा करके कहा यह बहुत कठोर जीवन बिता सकता है सुनते ही महापुरुष जी बोल उठे क्या कठोर जीवन बिता सकता है हम अभी भी जो कर सकते हैं क्या यह उसे कर सकेगा भुवनेश्वर से पूरी होकर कलकत्ते लौट आना होगा वहाँ से श्री श्री माँ के मंदिर की प्रतिष्ठा देखने के लिए हम लोग जयराम भाटी पहुँचे मंदिर प्रतिष्ठा अक्षय तृतीया के दिन हुई कई दिनों तक वहाँ महोत्सव हो रहा था मानो आनंद की बाढ़ आ गई थी इसी समय परमाराध्य स्वामी शारदानंद जी ने कुछ लोगों को सन्यास दीक्षा दी थी उनमें मैं भी एक था सन्यास होने के बाद मैं स्टूडेंट होम में लौट आया पूज्य पात्र महापुरुष महाराज और भी कुछ समय के बाद मठ में लौट आए उनका दर्शन करके करने के लिए मैमठ पहुँचा दुमंजिले पर गंगा की ओर के बरामदे में एक आराम कुर्सी पर वे बैठे थे उनके दाहिनी ओर एक दूसरी कुर्सी पर पूजनी स्वामी अवेदानंद जी बैठे थे मुझे देखते ही महापुरुष महाराज हंसते हुए मेरी ओर हाथ फैला कर बोले यह देखो भरत ने पूजा के भय हम से हमसे छिपा सन्यास दीक्षा ले ली मैंने तब तक उन्हें प्रणाम कर पूज्य पात जी को प्रणाम किया उन्होंने भी हंसते हुए पूछा क्यों रे पूजा के भय से तूने सन्यास दीक्षा दे दी तब मैंने परमार अध्य महापुरुष महाराज से कहा नहीं महाराज जी आपके कहने से ही मैं पूजा करूँगा सुनते ही उन्होंने उत्साह के साथ कहा यही तो चाहिए माँ की पूजा नहीं करेगा संन्यास क्या इतना बड़ा है यही तो चाहिए जब उन्होंने प्राचीनों ने कहा था कि विथान नहीं है तब विधान नहीं था इतना कहकर वे अपनी छाती पर हाथ रखकर बोले अब हम कहते हैं तो विधान हो गया इस विषय का अंत यही नहीं हुआ उस बार की दुर्गा पूजा के समय पूजनी स्वामी धीरानंद जी ने कुछ महापुरुष महाराज जी से पूछा अब की पूजा कौन करेगा मातृगत प्राण स्वामी शिवानंद जी महाराज ने सहज स्वर से उत्तर दिया क्यों भरत करेगा पूजनी धीरानंद जी असमंजस में पड़ गए सन्यासी दुर्गा पूजा कैसे करेगा दूसरी ओर पूज्यपाद महापुरुष जी के इस प्रकार सुस्पष्ट आदेश के विरुद्ध कोई बात कहना भी संभव नहीं उन्होंने उद्बोधन भवन में लौटकर पूज्य स्वामी शारदन जी को सब कुछ बताया एक दिन मठ में आकर उन्होंने पूज्य महापुरुष महाराज से कहा इसी आश्रम में छुदीराम नाम का एक ब्राह्मण का लड़का आया है उसकी दीक्षा भी हो गई है वह भी पूजा कर सकता है पूज्य तो पात्र महापुरुष जी ने कहा हाँ तो छुधिराम भी पूजा कर सकता है वैसा ही होगा स्वामी अंबिका जी साधन भजनशील कठोर सन्यासी थे संभवतः उस समय उनकी ऐसी अवस्था हो गई थी मानो उनके मन को कुछ बहरमुख कर लेने की आवश्यकता है पूजनी महापुरुष महाराज अपने कमरे में खड़े रहकर उन बातों को कह रहे थे ठीक इसी समय मैं भी वहाँ पहुंचा स्वामी अंबिकानंद जी ने कहा एक व्यक्ति ने कहा है कि एक गाड़ी द्वारा वह मुझे चिड़िया खाना दिखाने ले जाएगा मैं सोच रहा हूं कि देखने जाऊंगा। पूज्यपाल महापुरुष ने कहा मैंने कभी चिड़िया खाना नहीं देखा स्वामी अंबिका नंद ने प्रश्न किया क्या आप जाइएगा महाराज पूज्यपाल महापुरुष ने कहा नहीं क्या होगा तुम्हारी भी कैसी बात मैं तो कलकत्ते में ही रहता था कभी किले का मैदान नहीं देखा उस दिन गंगाधर आश्रम गदाधर आश्रम से मैं एक गाड़ी द्वारा लौट रहा था एक ने बताया कि यही किले का मैदान है मैंने देखा कि बहुत लंबा चौड़ा मैदान है इतने दिनों तक जो इसे नहीं देखा उससे कोई अभाव बोध नहीं था और अब जो देखा इससे भी कुछ नहीं हुआ यही तो चाहिए यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यतः नाधिकम ततः बस यही तो चाहिए यम लबध्वा चापरम लाभम मन्यतः नाधिकम ततः इस श्लोकांश का और भी कई बार उच्चारण किया फिर अपने कमरे से जिस दरवाजे द्वारा छत पर जाया जाता है उसे दिखाकर उन्होंने कहा वह है बहुत अच्छा स्थान वहाँ खड़े रहकर घर के भीतर का सब कुछ दिखाई पड़ता है और बाहर भी देखा जा सकता है एक दिन बातचीत के प्रसंग में महापुरुष ने कहा एक दिन श्री ठाकुर ने कहा था देखो तुमसे एक बात पूछने की इच्छा होती है किसी दूसरे के लिए ऐसा नहीं होता तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों हुआ मैंने कहा क्या पूछना है पूछिए उन्होंने पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्या है नाम कहते ही वे बोल उठे अच्छा तुम उनके लड़के हो वे तो यहाँ आते थे उन्होंने मुझे एक कवच दिया था देखो तो उस ताक पर क्या है ताक पर हाथ देते ही एक कवच मिल गया और मैंने उसे लाकर उन्हें दिखाया देखकर उन्होंने कहा इसी कवच को उन्होंने मुझे दिया था तब तो तुम मेरे गुरुपुत्र हुए तुम्हारी सेवा में कैसे लूँगा मैंने उत्तर दिया वे कोई भी हों मेरे तो आप ही सब कुछ हैं उसके बाद से उनके लिए जल का लोटा लाने से वे कहते वही तो तुम जल लाए अच्छा पहले हाथ में थोड़ा दो उसके हाथ में थोड़ा जल देने पर वे उसे अपने सिर पर छिड़क लेते और तब हाथ धोने के लिए जल डालने को कहते और एक दिन की बात है स्वामी जी के साथ वे एक बार अल्मोड़े में मायावती आश्रम गए थे वे उसी का वर्णन कर रहे थे शीतकाल का समय था पहाड़ के सभी रास्ते बर्फ़ से ढके थे मेरा घोड़ा तो भाग लग भाग गया मुझे बर्फ़ के ऊपर से पैदल जाना पड़ा कुछ स्थानों से पैर एड़ी तक बर्फ़ में धस जाता था सभी को बहुत कष्ट हो रहा था स्वामी जी ने कहा गुप्त पहले चला जाए वहाँ जाकर खबर दे कि हम लोग आ रहे हैं गर्म जल आदि तैयार रखे वैसा ही हुआ गुप्त चला गया स्वामी जी बहुत ही दयालु थे गुप्त के चले जाने के बाद वे सोचने लगे उसे इस पहाड़ी रास्तों में मैंने अकेले भेज दिया यदि वह रास्ता भूल जाए या उस पर कोई विपत्ति आ पड़े तो क्या होगा स्वामी जी ने निश्चय किया कि एक पहाड़ी को गुप्त का समाचार लाने के लिए भेजा जाए एक पहाड़ी मिल भी गया स्वामी जी उस समय इतने अधिक घबराए हुए थे कि वह दस रुपये मांगता तो भी दे देते उस आदमी ने कहा मैं एक रुपया लूंगा। मैंने सुनकर कहा एक रुपया कुछ कम करो स्वामी जी बोल उठे उन लोगों के साथ दर भाव क्या जो मांगता है दे दो वैसा ही तय हुआ मैंने कहा अच्छा जाओ खबर लाओ उसने कहा रुपया दो मैंने कहा पहले खबर लाओ तब रुपया दूंगा उसने कहा ऐसा जाड़ा है जाऊंगा कैसे वह रुपया अपनी धोती की गाठ दिखाकर कर यहाँ रख लूँगा उसी की गर्मी से चला जाऊंगा उसे मैंने एक रुपया दिया और वह चला गया दूसरे दिन सुबह रास्ते में भेंट हुई हंसते हुए उसने कहा कि स्वामी जी वहाँ पहुँच गए थे और सब अच्छा है उसके अनंतर हंसते हुए स्वामी जी बोले मायावती पहुँच उस बुढ़िया मिसे सेवियर को विधवा देखकर मैं रो पड़ा था श्रोताओं में एक ने पूछा उसके बाद क्या हुआ स्वामी जी महापुरुष जी ने उत्तर दिया स्वामी जी गंभीर थे और एक दिन की घटना है रामकृष्णपुर के स्वर्गीय नवगोपाल घोष महाशय के पुत्र श्याम बाबू परमाराध्य राजा महाराज ने कैसे थे वे को कोयले का व्यापार करते थे और जन्म कुंडली दि, दिखाना देखना दिखाना उनकी एक सनक थी पुलिन मित्र उनके एक दोस्त थे वे जन्म कुंडली भी देखा करते थे पुलिन बाबू ने जन्म कुंडली कर कहा कि श्याम बाबू को उस समय कालरा होगा जीवन की शंका है श्याम बाबू बहुत डर गए अंततः उन्हें कोई भी रोग नहीं हुआ यह बात चारों ओर फैल गई एक दिन वे सुबह मठ में आए पूजनी महापुरुष महाराज के पास आने पर एक दो बातों के बाद उन्होंने कहा अरे श्याम तुम महाराज के शिष्य हो तुम्हें डर कैसा तुम जन्म कुंडली की बात सुनकर डर क्यों जाते हो महाराज की शक्ति तुम्हारे भीतर है तुम्हें जन्म कुंडली की परवाह ही क्या है उसे जाकर फेंक दो उसके बाद अपनी ओर उंगली से दिखाकर कहा यह बाप का बड़ा लड़का है इसी कारण उन्होंने बड़ी लंबी जन्म कुंडली बनवाई थी मैं श्री ठाकुर का चेला हूं। मुझसे उसका क्या संपर्क एक दिन मैंने उस कुंडली को गंगा में बहा दिया तब खुलते हुए वह लंबी कुंडली गंगा की धारा के साथ बहती चली गई गिरीश बाबू एक समय जन्म कुंडली का विचार किया करते थे उन्होंने सुनकर कहा था वैसी बड़ी जन्मकुंडली को आपने फेंक दिया तुम भी उस जन्मकुंडली को फेंक दो क्या कहते हो एक दोगे ना। श्याम बाबू ने धीरे धीरे उत्तर दिया हमें बीमा आदि करने पड़ते हैं इस कारण जन्म कुंडली की आवश्यकता होती है तब पूज्य पात्र ने कहा तो रहने दो